ओम सहि परमात्मने नमः हम तत्व चिंतामढ़ी ज्ञान की अनिर्वचनीय स्थिति जिस प्रकार असत्य हिंसा और मैथुनादि कर्म बुद्धि में बुरे निश्चित हो जाने पर भी उन्हें मन नहीं छोड़ता इसी प्रकार बुद्धि विचार द्वारा संसार को कल्पित निश्चय कर लेती है परंतु मन इस बात को नहीं मानता साधक की एक ऐसी अवस्था होती है और इस अवस्था को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है कि मेरी बुद्धि के विचार में संसार कल्पित है इसके पश्चात जब आगे चलकर मन भी इस बात को मान लेता है तब संसार में कल्पित भाव हो जाता है परंतु यह भी केवल कल्पना ही होती है इसके बाद जब अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति प्रत्यक्षवत हो जाती है तब साधक को किसी समय तो संसार का चित्र आकाश में तिरवरों की तरह भास होता है और किसी समय वह भी नहीं होता जैसे आकाश में तिरवरे देखने वाले को यह ज्ञान बना रहता है कि वास्तव में आकाश में कोई विकार नहीं है बिना हुए ही भास होता है इसी प्रकार उस साधक का भी भास होने और न होने से समान हो भी भाव रहता है उसे संसार की सत्ता का किसी काल में किसी और प्रकार से भी सत्यभाष नहीं होता इस अवस्था का नाम अकल्पित स्थिति है साधक की ऐसी अवस्था ज्ञान की तीसरी भूमिका में हुआ करती है परंतु इस अवस्था में भी इस स्थिति का ज्ञाता एक धर्मी रह जाता है इस तीसरी भूमिका में साधन की गाढ़ता के कारण साधक के व्यवहारादि कार्यों में भूलें होनी संभव है परंतु प्राप्ति रूप चौथी भूमिका में प्रायः भूले नहीं होती उस अवस्था में तो उसके द्वारा न्याय न्यायुक्त समस्त कार्य सुचारू रूप से स्वाभाविक ही बिना संकल्प के हुआ करते हैं जैसे श्री भगवान ने गीता में कहा है ये सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निद्धकर्माण तमाहु पंडितम बुधा जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले उस पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं पंचम भूमिका में व्यवहारिक कार्यों में भूले हो सकती है परंतु तीसरी भूमिका वाले की अवस्था साधन रूपा है और पांचवी भूमि वाले की स्थिति स्वाभाविक है तीसरी भूमिका के बाद साक्षात्कार होता है इसे को मुक्ति कहते हैं कई जैन आदि मतावलंबी लोग तो मृत्यु के बाद मुक्ति मानते हैं परंतु हमारे वेदांत के सिद्धांत में जीवन मुक्ति भी मानी गई है मृत्यु के पहले भी ज्ञान हो सकता है इस अवस्था में उसका शरीर तथा शरीर के द्वारा होने वाले कर्म केवल लोगों को देखने मात्र के लिए रह जाते हैं उससे कोई धर्मी नहीं रहता यदि कोई कहे कि जब उसमें चेतन ही नहीं रहा तो फिर क्रिया क्यों कर होती है इसके उत्तर में कहा जाता है कि समष्टि चेतन तो कहीं नहीं गया भाव से हटकर उसकी स्थिति शुद्ध चेतन में हो गई समष्टि चेतन की सत्ता स्फूर्ति से क्रिया हुआ करती है इससे कोई बाधा नहीं पड़ती इस पर यदि कोई फिर यह कहे कि चेतन तो जड़ पदार्थ और मुर्दे में भी है उनमें क्रिया क्यों नहीं होती इसका उत्तर यह है कि उनमें क्रिया न होने का कारण अंतकरण का अभाव है यदि योगीजन एक चित्त की अनेक कल्पना करके मुर्दे या जड़ पदार्थ में चित्त का प्रवेश करवा दे तो उसमें भी क्रियाओं का होना संभव है